पत्रावली एक श्रीमती ओली बुल को लिखित उनके पिता की मृत्यु के अवसर पर लिखे स्वामी जी ने उन्हें धीरा माता कहकर संबोधित किया था ब्रुकलिन २० जनवरी अठारह प्रिय धीरा माता आपके पिता के जीवन शरीर छोड़ने से पहले ही मुझे पूर्वाभास हुआ था परंतु मेरा यह नियम नहीं है कि जब किसी से भावी माया की प्रतिकूल लहर टकराने वाली हो तो मैं उसे पहले से ही लिख दूं। यह जीवन को मोड़ देने वाले अवसर होते हैं और मैं जानता हूं कि आप विचलित नहीं हुई हैं समुद्र के ऊपरी भाग का बारी बारी से उत्थान एवं पतन होता है परंतु विवेकी आत्मा को जो ज्योति की संतान है उसके पतन में गंभीरता और समुद्र के तल में मोती और मूँगों की परतें ही प्रत्यक्ष दिखाई देती हैं आना और जाना केवल भ्रम है आत्मा न आती है न जाती है वह किसी स्थान में जाएगी जबकि संपूर्ण देश आत्मा में ही स्थित है प्रवेश करने और प्रस्थान करने का कौन समय होगा जब समस्त काल आत्मा के भीतर ही है पृथ्वी घूमती है और सूर्य के घूमने का भ्रम उत्पन्न होता है किंतु सूर्य नहीं घूमता इसी प्रकार प्रकृति या माया चंचल और परिवर्तनशील है पर्दे पर पर्दे हटती जाती है इस विशाल पुस्तक के पन्ने पर पन्ने बदलती जाती है जबकि साक्षी आत्मा अविचलित और अपरिनामी रहकर ज्ञान का पान करती है जितने जीवात्माएँ हो चुकी हैं या होंगी सभी वर्तमान काल में हैं और जड़ जगत की एक उपमा की सहायता लेकर कहें तो वे सब रेखा गणित के एक बिंदु पर स्थित हैं क्योंकि आत्मा में देश का भाव नहीं रहता इसलिए जो हमारे थे वे हमारे हैं सर्वदा हमारे रहेंगे और सर्वदा हमारे साथ हैं वे सर्वदा हमारे साथ थे और हमारे साथ रहेंगे हम उनमें हैं वे हम में इन पोष्ठों को देखें यद्यपि इनमें से प्रत्येक पृथक है फिर भी वे सब क ख अर्थात देह और प्राण इन दो बिंदुओं में अभिन्न भाव से संयुक्त है वहाँ सब एक है प्रत्येक का अलग अलग एक व्यक्तित्व है परंतु वे सब क ख बिंदुओं पर एक हैं कोई भी उस क खरे रेखा से निकलकर भाग नहीं सकता और परिधि चाहे कितनी टूटी या फूटी हो परंतु अक्षरे रेखा में खड़े होने से हम किसी भी कोष्ठ में प्रवेश कर सकते हैं यह अक्षर रेखा ईश्वर है वहाँ उससे हम अभिन्न हैं सब सब में है और सब ईश्वर में हैं चंद्रमा के मुख पर चलते हुए बादल यह भ्रम उत्पन्न करते हैं कि चंद्रमा चल रहा है इसी प्रकार प्रकृति शरीर और जड़ पदार्थ गतिशील है और उनकी गति ही यह भ्रम उत्पन्न करती है कि आत्मा गतिशील है इस प्रकार अंत में हमें यह पता चलता है कि जिस जन्मजात प्रवृत्ति अर्थात अथवा अंतस्फुर से सब जातियां उच्च या निम्न मृत व्यक्तियों की उपस्थिति अपने समीप अनुभव करती आ रही हैं वह युक्त की दृष्टि से भी सत्य है प्रत्येक जीवात्मा एक नक्षत्र है और ये सब नक्षत्र ईश्वर रूपी उस अनंत निर्मल नील आकाश में विन्यस्त है वही ईश्वर प्रत्येक जीवात्मा का मूल स्वरूप है वही प्रत्येक का यथार्थ स्वरूप और वही प्रत्येक और सब का प्रकृति व्यक्तित्व है इन जीवात्मा रूप नक्षत्रों में से कुछ के जो हमारी दृष्टि सीमा से परे चले गए हैं अनुसंधान से ही धर्म का आरंभ हुआ और यह अनुसंधान तब समाप्त हुआ जब हमने पाया कि उन सब की अवस्थिति परमात्मा में ही है और हम भी उसी में हैं अब सारा रहस्य यह है कि आपके पिता ने जो जीर्ण वस्त्र पहना था उसका त्याग उन्होंने कर दिया और वे वहीं अवस्थित हैं जहां वे अनंत काल से थे इस लोक में या किसी और लोक में क्या वे फिर ऐसा ही कोई एक वस्त्र पहनेंगे मैं दिल से भगवान से प्रार्थना करता हूं कि ऐसा न हो जब तक कि वे ऐसा पूरे ज्ञान के साथ न करें मैं प्रार्थना करता हूं कि अपने पूर्व कर्म के अदृश्य शक्ति से परिचालित होकर कोई भी अपनी इच्छा के विरुद्ध कहीं भी न ले जाए मैं प्रार्थना करता हूं कि सभी मुक्त हो जाएं अर्थात वे यह जाने कि वे मुक्त हैं और यदि वे पुनः कोई स्वप्न देखना चाहे तो वे सब आनंद और शांति के स्वप्न हो आपका विवेकानंद श्रीमती ओली बुल को लिखे। न्यूयॉर्क 24 जनवरी अट्ठारह प्रिय श्रीमती बुल स्टडी के पते पर भेजा हुआ आपका कृपा पूर्ण पत्र मुझे यहाँ भेज दिया गया है मुझे भय है कि इस वर्ष अत्यधिक कार्यभार से मैं थक गया हूँ मुझे विश्राम की परम आवश्यकता है इसलिए आपका यह कहना कि बोस्टन का काम मार्च के अंत में आरंभ किया जाए बहुत अच्छा है अप्रैल के अंत तक मैं इंग्लैंड के लिए चल दूंगा कैटकल में ज़मीन के बड़े बड़े प्लाट कम दाम में मिल सकते हैं एक एक सौ एकड़ का प्लाट दो डॉलर का है रुपया मेरे पास तैयार है पर ज़मीन मैं अपने नाम से नहीं ले सकता हूं इस देश में आप ही मेरी एक मित्र हैं जिन पर मुझे पूरा विश्वास है यदि आप स्वीकार करें तो मैं आपके नाम से ज़मीन खरीद लूं गर्मी में विद्यार्थी वहां जाएंगे और इच्छानुसार छोटे छोटे मकान या तंबू डालेंगे और ध्यान का अभ्यास करेंगे बाद में कुछ धन इकट्ठा कर सकने पर वे वहाँ पक्की इमारत आदि का निर्माण कर सकेंगे मुझे दुख है कि आप तत्काल नहीं आ सके। इस महीने के रविवार वाले व्याख्यानों का कल अंतिम दिवस है आगामी मास के पहले रविवार को ब्रुकलिन में व्याख्यान होगा शेष तीन न्यूयॉर्क में उसके बाद मैं इस वर्ष के न्यूयॉर्क के व्याख्यानों को बंद कर दूंगा। मैंने अपनी शक्ति भर काम किया है यदि उसमें सत्य का कोई बीज है तो वह यथाकाल अंकुरित होगा इसलिए मुझे कोई चिंता नहीं है व्याख्यान देते देते और कक्षाएं लेते लेते मैं अब थक भी गया हूँ इंग्लैंड में कुछ महीने काम करके मैं भारत जाऊंगा और वहाँ कुछ वर्षों के लिए या सदा के लिए अपने आप को पूर्णतया गुप्त रखूंगा। मेरी अंतरात्मा साक्षी है कि मैं आलसी सन्यासी नहीं रहा मेरे पास एक नोटबुक है जिसने सारे संसार में मेरे साथ यात्रा की है सात वर्ष पहले उसमें मैं यह लिखा हुआ पाता हूं। अब एक ऐसा एकांत स्थान मिले जहां मृत्यु की प्रतीक्षा में मैं पड़ा रह सकूं। परंतु यह सब कर्म भोग शेष था मैं आशा करता हूं कि अब मेरा कर्म क्षय हो गया है मैं आशा करता हूं कि प्रभु मुझे इस प्रचार कार्य से और सुकर्म के बंधन को बढ़ाते रहने से छुटकारा देंगे यदि यह तुमने जान लिया है ये एकमात्र आत्मा की ही सत्ता है और उसके अतिरिक्त अन्य किसी का अस्तित्व नहीं तब किसके लिए किस वासना के वशीभूत होकर तुम अपने को कष्ट देते हो माया द्वारा ही दूसरों का हित करने के ये सब विचार मेरे मस्तिष्क में आए थे अब वे मुझे छोड़ रहे हैं मेरा यह विश्वास अधिकाधिक बढ़ता जा रहा है कि कर्म का ध्येय केवल चित्त की शुद्धि है जिससे वह ज्ञान प्राप्त करने का अधिकारी हो सके यह संसार अपने गुण दोष सहित अनेक रूपों में चलता रहेगा पुण्य और पाप केवल नए नाम और नए स्थान बना लेंगे मेरी आत्मा निरच्छिन्न एवं अनस्व शांति और विश्राम के लिए ललायित है अकेले रहो अकेले रहो जो अकेला रहता है उसका किसी से विरोध नहीं होता वह किसी के शांति भंग नहीं करता न दूसरा कोई उसकी शांति भंग करता है आह मैं तरसता हूँ अपने चितड़ों के लिए अपने मुंडित मस्तक के लिए वृक्ष के नीचे सोने के लिए और भिक्षा के भोजन के लिए सारी बुराइयों के बावजूद भी भारत ही एक पात्र स्थान है जहाँ आत्मा अपनी मुक्ति अपने ईश्वर को पाती है यह पश्चिमी चमक दमक निस्सार है केवल आत्मा का बंधन है संसार की निस्सारता का मैंने अपने जीवन ने पहले कभी ऐसे दृढ़ता से अनुभव नहीं किया था प्रभु सबको बंधन से मुक्त करे माया से सब लोग निकल सके यही मेरी नित्य प्रार्थना है विवेकानंद एक कुमारी ईसा बेल मैकंडली को लिखित पाँच सौ अट्ठाईस पांचवा न्यूयॉर्क चौबीस जनवरी अठारह प्रिय कुमारी बेल आशा है तुम अच्छी हो पुरुषों ने मेरे पिछले व्याख्यान की बहुत प्रशंसा नहीं प्र... नहीं की किंतु स्त्रियों ने उसे आशातीत रूप से पसंद किया तुम जानती हो कि ब्रुकलिन स्त्री अधिकारियों के आंदोलन के प्रतिकूल विचारों का केंद्र है और जब मैंने कहा कि स्त्रियां योग्य होती हैं और प्रत्येक काम के लिए उपयुक्त हैं तो निश्चय ही यह लोगों को पसंद नहीं आया होगा कोई बात नहीं स्त्रियॉँ तो विभोर थीं मुझे पुनः थोड़ी सर्दी हो गई है मैं गर्नसी लोगों के पास जा रहा हूँ शहर में मुझे एक कमरा मिल गया है जहां मैं क्लास लेने कई घंटे जाया करूंगा। मदर चर्च अब बिल्कुल ठीक हो गई होंगी और तुम लोग इस सुखद मौसम का आनंद ले रही होंगी जब तुम अगली बार श्रीमती एडम से मिली तब उन्हें मेरे मेरी ओर से पर्वत प्रणाम, पर्वत परिमाण प्रेम और आदर देना पर्वत गर्नसी के पते पर मेरे पत्रों को भेज दो सबको प्यार तुम्हारा सदा स्नेही भाई विवेकानंद